नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपकी स्नेहा तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं एक बहुत सुंदर कन्वर्सेशन के साथ तो आज हमारे बीच में है मिस्टर देवेंद्र जी जो कि एक कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल हैं और साथ ही साथ बहुत सुंदर कविताएं भी लिखते हैं जो आज वो हमारे इस प्रोग्राम में हमें अपनी कविताओं से भी आनंदित करेंगे और साथ में है मिस्टर पीयूष वो भी हमारा इस कन्वर्सेशन में साथ देंगे और इन सब का साथ देने के लिए हमारे बीच में आर जे रमेश हैं तो चलिए इस कन्वर्सेशन को सुनने से पहले क्यों ना गाने सुन लिए जाएँ तो आप अपने गानों को एंजॉय कीजिए और उसके बाद फिर मुलाकात होगी एक बहुत सुंदर कन्वर्सेशन के साथ दबी दबी सांस में सुना था मैंने बोले बिना मेरा नाम आया पलके झुकी और उठने लगी तो होले से उसका सलाम आया <दख़ी> दबी दबी सांस में सुना था मैंने बोले बिना मेरा नाम आया पलके झुकी और उठने लगी तो होले से उसका सलाम आया जब बोले वो जब बोले उसकी आंखों में रब बोले जब बोले वो जब बोले उसकी आंखों में रब बोले पास पास ही। देखा तुम्हें तो आराम आया दबी रवि सा में सुना था मेरे बोले भी मेरा नाम आया पलके झुकी और उठने लगी तो हौले से उसका सलाम आया दिल के आग उठा कर हाथ पे लेकर चलना है बिन बिन तेरे बिना बिना तेरे बूंद बूंद अब रात रात भर चलना है तू मिले ना मिले ये सिलसिले वक्त के सख्त है अब ये कटते नहीं हाँ बिना सांस भी चलती है तभी तभी में सुना था मैंने बोले भी राम ना मेरा नाम आया कर चलना तुम नींद के से से तुम दबे गए वो तो नहीं तेरे लिए चांद भी रुकता है तेरे लिए होश ठहरती है याद नहीं था याद आया में सुना था मैंने बोले बिना मेरा नाम आया पल्के झुकी और उठने लगी तो भले से उसका सलाम आया नमस्कार ओम शांति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में और आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ देवेंद्र प्रकाश जी हैं जो कॉन्वेंट स्कूल में प्रिंसिपल है और साथ ही साथ कविताओं का लिखने का बहुत शौक है तो उनकी कविताओं का आनंद उठाएँगे और उनके स्कूल एजुकेशन के बारे में कुछ अपने अनुभवों सुनेंगे और साथ ही साथ कविताओं का आनंद उठाएँगे और इसके साथ में एक और हमारे मेहमान हैं पीयूष जी जिन्हें आपने पहला भी सुना है तो वो हमारे लिए विशेष बीच बीच में कुछ गाने सुनाएंगे हम उनका आवाज का आनंद उठाएंगे <laughs> तो आप सभी की तरफ से हमारे दोनों खास मेहमानों का दिल से स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में धन्यवाद जी नमस्कार देवेंद्र जी कैसे है आप न, नमस्कार रमेश जी बहुत बढ़िया आप कैसे है बहुत अच्छे हैं और आपको देखकर और अच्छे हो गए कि भाई हमारे पास से एक विशेष खास मेहमान आए हैं और एजुकेशनिस्ट है आप तो हमें अच्छा लग रहा है आपको देखकर तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा वर्तमान आप कहाँ पर हैं और क्या करते हैं थोड़ा सा बताइए हमें मैं इस समय प्रयागराज जो नगर क्षेत्र है नगर से लगभग तीस किलोमीटर दूर कुलमई एक गाँव है वहाँ पर कॉन्वेंट स्कूल है वहाँ में जी प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत हूँ और लगभग दस वर्षों से वहां से वारत हूँ तो विद्यालय आजकल लॉकडाउन के कारण कोरोना पीरियड के कारण अस्त व्यस्त हो गए एक बार तो बहुत ही अस्त व्यस्त हो गए थे लॉकडाउन के दौरान ही हम लोगों ने फिर विद्यार्थियों का पठन पाठन से संपर्क बिल्कुल टूट न जाए बिल्कुल ही समाप्त न हो जाए और फिर गाँव के बच्चे है और इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं तो उनका संपर्कित रहना बहुत जरूरी है तो जे, फिर जे। कोशिश की गई जूम ऐप द्वारा फिर उनका शिक्षण करने की और अभी इस समय लगभग 11वीं, 12वीं कक्षाओं में 60 से 70 बच्चे हैं तो जूम ऐप से लगभग सभी बच्चे जुड़ जाते हैं लगभग करीब 50 पचपन ऐसे बच्चे करके जुड़ते हैं प्रारंभ में ऐसी दशा नहीं थी बड़ी कठिनाइयां होती थी गार्जियंस को फोन करना पड़ता था लोगों के पास मोबाइल नहीं थी किसी के पास रिचार्ज नहीं था फिर एंड्रॉइड मोबाइल नहीं थी तमाम तरह की दिक्कतें, फिर इसको फेस दिक्कतेंसी गार्जियंस के पास विद्यार्थियों के पास मोबाइल एंड्रॉयड उन्होंने व्यवस्था कर ली है किसी तरह से और ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं गणित के विज्ञान के हिंदी अंग्रेजी इन चार पांच विषयों के क्लासेस चल रहे हैं जी देवेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और अपने परिवार के बारे में बताइए परिवार में कौन कौन है आपके साथ में अभी? अभी तो जिसे कहते हैं हम दो हमारे तीन तो, <laughs> <laughs> तो हम तीन बच्चों में बड़ी बेटी अभी बीटेक करके वो सिविल की तैयारी में जुटी हुई है और उससे छोटी बेटी है वो थिएटर करती है एमए हिंदी लिटरेचर में करके हिंदी साहित्य में करके नेट की तैयारी कर रही है और पेंटिंग भी भी बनाती है और तीसरे तीसरे नंबर के, जी हाँ, तीसरे नंबर के के जी सुपुत्र हैं वो उन्होंने बीटेक अभी अभी, अभी कंप्लीट किया है और अभी अभी सितंबर माह में ही उन्होंने ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया सर्विस हाई करके कंपनी है और वर्क फ्रॉम होम उनका चल रहा अच्छा। है जी बहुत बढ़िया देवेंद्र जी परिवार के बारे में बताने के लिए धन्यवाद शुक्रिया आपका पत्नी भी हमारी अध्यापिका है अच्छा अच्छा वो भी कॉन्वेंट में ही पढ़ाते हैं नहीं वो शिशु मंदिर संस्था है इंटर कॉलेज में लेक्चरर लेक् अच्छा देवेंद्र जी देवेंद्र जी की बातों से सुनकर लगता है कि करोना ने एजुकेशन को भी कितना इफेक्ट किया लेकिन उन्होंने इस मुश्किलों का सामना करते हुए भी इस करोना काल में बच्चों की एजुकेशन के लिए जो भी हो सका उन्होंने किया और बच्चों की एजुकेशन को इफेक्ट ना आए उसके लिए वो जो भी कर सके उन्होंने किया तो दोस्तों यही तो पहचान होती है एक अच्छे प्रिंसिपल की एक अच्छे अध्यापक की कि वो कैसे भी करके अपने बच्चों को शिक्षा दे तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं देवेंद्र जी का कि इस कोरोना काल पीरियड में जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सी बातों का सामना करते हुए भी अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कैसे भी कर, कर चाहे ऑनलाइन क्लासेस कराई चाहे जूम पर उन्होंने क्लासेस कराई लेकिन फिर भी बच्चों को एजुकेशन दिया तो हम अपने मेहमान देवेंद्र जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं और चलिए दोस्तों इस कन्वर्सेशन को आगे सुनते रहेंगे लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं कहीं कहीं दिल वाली बातें भी ना ना वो सजरी जवानी कहीं जग था रे जैसा ना कोई जग था रे जैसा ना कोई ना तो हंसना रुमानी कहीं ना तो खुशबू सुहानी कहीं ना वो देखी ना वो प्यारी सी नदानी कही जैसी तू है वैसी रहना जग घूमया थर जैस न कोई जग घूमया थर जैसा ना कोई जग घूमे आ सन कोई जग घूमया थर देसन कोई बारिशों के मौसमों की भीगी हरे अली तू सर्दियों में गालों पे जो आती है वो ली तू रातों का सुकून रातों का सुकून भी है सुबह की अजान है चाहतों की चादरों में मैंने है संभाले तू तो कहीं आग जैसी जलती है बने बरखा का पानी कहीं कभी मन जाना चुपके से यूं ही अपनी चलानी कहीं जैसी तू है वैसी रहना जग घूमे घूमया कोई जग घूमे आता रे जैसा ना कोई जग घूमे आता रे जैसा ना कोई जग घूमे आता रे जैसा ना कोई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 मेरी दुनिया में भी मेरे जज्बातों में तेरी मिलती निशानी कहीं जो है सबको दिखानी कहीं तू तो जानती है मर के भी मुझे आती है निभा कहीं वही करना जो है कहना जग घूमया थर जैसा ना कोई जग घूमे घूमया जैसा जैसन कोई जग घूमे घूमया जैसा जैसन को लेके दर्द दिल दे गए दिल के दर्द जान जान मेरी जान ले गए हमसे हमारी पहचान ले गए हमसे हमारी पहचान ले गए तुम जान जान कह के मेरी जान ले गए छेड़े तार दिल के आ चले हम साथ मिलके आ चले हम साथ मिल के मेरे तुम दिल से ख्वाबों का जहा ले गए हो हमसे हमारी पहचान ले गए तुम जान जान कह के मेरी जान ले गए तेरी मोहब्बत में हम हद से गुजरने लगे खुद को तो रोका बहुत पर तुझे मरने लगे आ तुझे मैं दिल में रख लू धड़कनों में कैद कर लूँ धड़कनों में कैद कर लू तुम दिल के सारे अरमान ले गए तुम दिल के सारे अरमान ले गए तुम जान जान कह के मेरी जान ले गए आइए पीयू जी से मैं आप सभी को जोड़ना चाहूंगा पियूष जी कैसे आप बिल्कुल बढ़िया सर मैं चाहूंगा कि आप हमारे देवेंद्र प्रकाश सर के लिए क्या सुनाना चाहेंगे उनके स्वागत में सद, स्वागत स्वागत हम आज शिक्षा और एजुकेशन की बात कर रहे हैं और सर भी हमारे हर तरफ से शिक्षा से ही जुड़े हुए है तो एक छोटी सी प्रार्थना जो बचपन में सुनी थी उसी को मैं गाना चाहूंगा शुरुआत उस प्रार्थना से करना चाहूंगा स्वागत स्वागत है स्वागत इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर हो ना हम रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो न इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर हो ना हम न सोचें हमें क्या मिला है हम ये सोचें कि आ क्या है अर्पण फूल खुशियों के बाटे सभी को सबका जीवन ही बन जाए मधुबन अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना हम चले रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर हो ना क्या बात है बहुत सुंदर बहुत बढ़िया आप तो प्रारम्भ कर दिया था कविताओं के रूप में कुछ चतुष्पदिया कुछ दोहे इस तरह से करके हाई स्कूल में जब मैं था उन्नीस सौ तिहत्तर ईस्वी में तभी मैंने लिखना शुरू कर दिया था लेकिन बीच बीच में बंद होते गए जैसे धूप छाप दिन में कई स्थितियां होती हैं उसी तरह जीवन की स्थितियों के अनुसार कभी लिखना शुरू हो गया एक बार भी तो कभी बंद हो गया इस तरह से चलता रहा अभी हिंदी दिवस पर मैंने एक कविता लिखी है अगर जी, जी, आदेश हो तो स्वागत है हिंदी दिवस पर चौदह सितंबर अभी चौदह सितम्बर को हिंदी दिवस मनाया गया जी उस पर कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत है आओ भाई तुम्हें कथा बतलाएं हिंदी भाषा की आओ भाई तुम्हें कथा बतलाएं हिंदी भाषा की हिंदी है जननी की भाषा न्यारी हमको इससे राग बहुत है अनुरागी ममता प्यारी अनुरागी ममता प्यारी संस्कारों का सौरभ देती यह संस्कृत की बेटी है संस्कारों का सौरभ देती यह संस्कृत की बेटी है तद्भव तत्सम बेसज शब्दों से अब भी सुरभित होती है पाली प्राकृत के संग अपब संग बढ़ी प्राकृतिक धीरे विविध बोलियां मिलती जाती गली गली धीरे धीरे विविध बोलियां मिलती जाती गली गली हर भाषा हर बोली से यह सखी भाव दिखलाती है हर भाषा हर बोली से यह सखी भाव दिखलाती है परदेशी शब्दों से मिलकर राग मिलन का गाती, है अनेकता में एक के भाव का रंग अनोखा लाती है विविध देद्ध शब्दावलियों से समता भाव सिखाती है वाक्य व्याकरण में हिंदी के अरबी फारसी आन मिले उर्दू का है जन्म इसी के अंचल में अभिमान मिले काश्मीर की सुषमा श्रीधर प्रवास हरिद रचे काश्मीर की सुषमा श्रीधर महादेवी और निराला छायावाद प्रसाद दिए हल्दी घाटी झांसी की रानी कामायनी से काव्य रचे श्याम नारायण और सुभद्रा शरण मैथिली नाम दिखे इंद सितारे शिव प्रसाद ने इसको रूपाकार दिया इंद सितारे शिव प्रसाद ने इसको रूपाकार दिया लक्ष्मण सिंह राजा ने आकर इसको नव आकार दिया हरिश्चंद्रमंडल ने इसको रोका भंडार दिया परिष्कृत व्याकरण करके महावीर ने माज दिया चल पड़ी श्रृंखला खंड काव्य भी रचे गए फिर अधाधुद नूतन सर्जन एक समय इसकी गोदी में सूर कबीरा खेले थे जायसी जायदास करी के कवि कितने ही थे कितने कवि का नाम गिनाए कितने कवि का नाम गिनाये महा ग्रंथ बन जाएगा रीति भक्ति कालों के कवि से नील गगन भर जाएगा तुलसी ने भी मानस लिखा जग को नया प्रकाश दिया तुलसी ने भी मानस लिखा जग को नया प्रकाश दिया मानवता की मर्यादा को जग में नव विस्तार दिया राम कथा की विपुल चेतना राम कथा की विपुल चेतना से जग को संज्ञान मिला हिंदी भाषा की क्षमता का अखिल विश्व को ज्ञान मिला इसकी लिपि है देवनागरी इसकी लिपि है देवनागरी बावन वर्णों की माला है अंग्रेजी छब्बीस की तुलना ये तो द्विगण चाला है कहने सुनने लिखने पढ़ने में वैज्ञानिक है बहुत बड़ी इसकी गौरव गाथा व्यापक लगती मीठी भल, भली बड़ी इसकी गौरव गाथा व्यापक लगती मीठी भली बड़ी यहां सहित साहित्य भाव में यहाँ सहित साहित्य भाव में संस्कृति अपनी जिंदा है किंतु आज दयनीय दशा कि मातृभूमि शर्मिंदा है आओ अपनी हिंद भूमि में हिंदी का ध्वज फहराए आओ अपनी हिंद भूमि में हिंदी का ध्वज फहराए जन भाषा को मिटने ना दें हिंदी जीवन अपनाए ये थी गौरव की गाथाए अपने हिंदी भाषा की हिंदी है हिंदी है माथे की बिंदी भारत माँ के आशा की हिंदी है माथे की बिंदी भारत माथे आशा की। बहुत बढ़िया <laughs> देवेंद्र जी आशा हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है आपकी कविता हिंदी भाषा पर आपने कविता की है और आनंद सिंह जी ने आपको लिख के भेजा है अति सुंदर धन्यवाद <laughs> जी जी जी तो आइए आगे बढ़ते हैं और पीयूष जी आपको कैसे लग रहा है बढ़िया लग रहा है सर हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा है और इससे धीरे धीरे लोग परे होते जा रहे हैं और ये बहुत ही गलत चीज़ है हमने अंग्रेजी को ऐसा अपना लिया है कि आजकल की जो जनरेशन है उसको हिंदी के शब्दों के बारे में हिंदी की गिनती के बारे में ज नहीं है उनसे उन्यासी के बारे में जो हम हिंदी से इतना दूर होते जा रहे हैं हमें दिनचर्या में हम सब्जी वाले के पास जाते हैं उन्यासी रुपए उसने अगर मांगे तो एक बच्चा नहीं समझ पाता है की उसको कितने देने और वो कितने लौटाएगा उसको ये बहुत बड़ी विपदा है और अगर हम इसका नहीं ज्यादा प्रचार करेंगे और नहीं इसका, इसका इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे हमारी ये हिंदी भाषा विलुप्त हो जाएगी बहुत ही दुखद ये चीज है तो बड़ा अच्छा लगा देवेंद जी के शब्दों में हिंदी दिवस पे जो इन्होंने बात की और बहुत ही सुंदर भाषा और बड़ा आनंद आया मुझे सुन के काफी समय बाद हिंदी इतनी प्योर हिंदी मैंने भी सुनी है तो मुझे बड़ा ही आनंद आया बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद जी का जी दोस्तों तो कैसा लगा आपको आशा करती हूँ जैसे मैंने एंजॉय किया आप लोगों ने भी वैसे एंजॉय किया होगा पीयूष जी को सुन के तो सच में बचपन की याद आ गई कितनी सुंदर प्रेयर पीयूष जी ने गाई और हम भी अपने बचपन में अपने स्कूल में प्रेयर गाते थे और सच में पीयूष जी ने हमें अपने बचपन की याद दिला दी और साथ ही साथ हमारे साथ देवेंद्र जी देवेंद्र जी ने भी बहुत सुंदर कविता हमें सुनाई और हमें बहुत ही सुंदर प्रेरणा दी कि जिस तरह से आज के इस मॉडर्न जमाने में हम इंग्लिश को बहुत महत्व देते हैं लेकिन भूल गए हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा जो कि हिंदी है और हम यही सोचते हैं कि इंग्लिश ही हमारे जीवन में इम्पॉर्टेंट है लेकिन आज उनकी इस कविता ने और पीयूष जी ने भी जो हमें समझाया कि जितना इम्पॉर्टेंट इंग्लिश है उतनी इम्पोर्टेंट हिंदी भी है तो आशा करते हैं दोस्तों आपकी समझ में ये आया होगा कि हमारे जीवन में हिंदी की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है तो चलिए दोस्तों अभी और और भी बातें मुलाकातें हम देवेंद्र जी के साथ और पीयूष जी के साथ और साथ ही साथ रमेश जी के साथ करेंगे लेकिन उससे पहले एक ब्रेक हो जाए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 से तू सो तेरे इश्क में जोगी होना मैं ल न कपटना वेदतिया जो कि हाँ जो को बस तुझसे कहना जी जो जग से कहाना देवेंद्र जी मैं चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में आपका कैसे आना हुआ इसके बारे में थोड़ी सी बताइए बातें मैं दूसरा कोई क्षेत्र नहीं था आपके लिए <laughs> मुझ शिक्षा के क्षेत्र में आ, कुछ तो रुचि होती अभिरुचिया होती हैं, जी कुछ परिस्थितियां होती हैं। गांधी जी ने भी कहा था कि मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है उन्ही दिनों पिताजी एक गंभीर बीमारी के कारण उनका देहावसान हो गया आकस्मिक रूप से तब एमएपीएस करके फाइनल में अपियर होना था मुझे तो पिताजी पिताजी के देहावसान के उपरांत साहित्य में बहुत अभिरुचि थी और अध्ययन अध्यापन में भी रुचि थी तो उस समय सीधा सा एक मार्ग दिखा कि साहित्य का मार्ग तो बड़ा टेढ़ा है और माग, कभी माग से ले करके निराला तक की पीढ़ी का जो मैंने जीवन चरित्र पढ़ा था निराला ने भी लिखा है दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो कही नहीं धन्य में पिता निरर्थक था जो तेरे हित कुछ कर न सका अपनी पुत्री सरोज की स्मृति में वह एक शोक गीत लिखते हैं निराला तो जीवन भर एक अभिश्य वेदना से संलिप्त रहते सारे कवि और सारे जितने साहित्यकार हैं जिसमें जिनमें अधिकांश सारेकार है आज की स्थिति विभिन्न हो गई है आज साहित्यकार मंचों पर शोभायमान है और आदरणीय कुमार विश्वास जैसे कवि और इनके मंच के साथी तमाम कवि जो है अच्छे पैसे अर्जित कर रहे हैं लेकिन आज से करीब 30-40 वर्ष पहले कवियों की और साहित्यकारों की स्थिति बहुत सोचनीय थी तो मैंने सीधा उस समय अध्यापन की और अपनी को अग्रसर किया और एक शिशु मंदिर योजना में एक शिशु मंदिर में प्राथमिक प्राइमरी के रूप में कार्य ग्रहण कर लिया और तब से फिर ये घूम फिर करके एक संस्था से दूसरी संस्था तीसरी संस्था में अभी इस समय क्षेत्र में मा शारदा कॉन्वेंट स्कूल का कार्य देख रहा हूं तो शिक्षक अब जब आदमी कार्य करने लगता है उसकी रुचि उसमें थोड़ी होती है तो बहुत सारे कारण बन जाते हैं वहां उसके स्थायित्व के अब उसी में मजा आने लगा है अब उसी में बच्चों के संग खेलने कूदने में और शिक्षकों के बीच लड़ने झगड़ने में आज तो शिक्षक बड़े विद्वान हो गए हैं और कोई भी बात कहे तो कभी सुनते हैं और कभी उसको ओवरलोड करने की कोशिश करते हैं तो उनके बीच भी एक संतुलन बनाना एक टेढ़ा कार्य है तो उनके बीच संतुलन बनाते हुए बच्चों के बीच खेलते कूदते हुए उनके विकास में बराबर दत्तचित्त रहना यही अब रुचि रह गई है हम्म लिखना लिखना साथ साथ होता रहता है जी जी जी अच्छा एक और रचना आप सुनाइए हमें जी कि जो आपको ऐसा लगता है कि मोटिवेशनल है प्रेरणादायी है हम्म हम्म जरूर जरूर मन बहुत भटका करता है मन भटकनशील है अभी यहाँ तो क्षण में रमेश जी के पास और क्षण में पीयूष जी के पास क्षण में लंदन क्षण में स्विटरलैंड कहा से कहा पहुंच जाता है कभी जंगल में कभी नगर में कभी गांव में और कभी मन के अंदर ही मन के अंतर्गत ही बहुत सारे पीड़ाएं हैं दुख हैं, सुख हैं, सुखानुभूतियां हैं तरह तरह के संवेदनाए हैं उन सब के भीतर मन कैसे कभी कभी बिखर जाता है कभी कभी जुड़ जाता है इसका थोड़ा हल्का सा चित्रण किंतु विकल है बना हुआ मन किंतु विकल है बना हुआ मन जंगल जंगल भटक रहा मन किसम किसमे अटक रहा मन जंगल जंगल भटक रहा मन किसमे किस अटक रहा मन कहा खोया खोया था जाग रहा सोया सोया सा कहा खोया खोया था जाग रहा सोया सोया सा ठंडी हवा चली हुआ? मौसम जैसे बरखा आई पर्वत पर्वत पर जैसे अड़ा हुआ मन संकल्पों से भरा हुआ मन अडीमालय खड़ा हुआ मन सता बना हुआ मन जैसे तना हुआ मन इन्तु आज इन्तु आज तुम जल प्रवाह को खंड खंड कर बह जाने दो इन्तु, इन्तु आज तुम जल प्रवाह को खंड खंड कर बह जाने दो अंतस्तल में रही गुरेदी उन भावों को ढल जाने दो आज थका हारा सकता है नव मंडल में भरा है काजल ले जाएगा बादल सन्यासी बन सन्यासी बनकर बनकर बरखा में तुम क्यों ढल जाते बैठा चुपचाप पास नहीं कोई है आसपास में एक दूजे से मिलकर पानी हवा बहे जानी अनजानी बूंद बूंद में ढलता पानी कैसे बादल बन जाता है फिर बरखा में ढल जाता है आओ हम तुम भी मिलकर के आओ हम तुम भी मिलकर के नए राग का सर्जन कर लें नव गीतों के शब्दों में ढल महाकाव्य की रचना कर लें महाकाव्य की रचना कर लें सुर में लय में पला हुआ मन रचना धर्मी बना हुआ मन किंतु विकल है बना हुआ मन किंतु विकल है बना हुआ मन क्या वा? मन का बटकना आपने बताया बहुत सुंदर कविता आपने प्राप्त किया आपने सुनाई करके ईशान बरुआ लिखते है बहुत सुंदर सर जी और धारना सचदेव जी लिखते है देवेंद्र जी आभार हिंदी के गरिमा पूर्ण धन्यवाद और के लिए <laughs> और उन्होंने भी अपने विचार हमारे साथ शेयर किए हैं तो चलिए जी बहुत-बहुत धन्यवाद -बहुत शुक्रिया आपका और बहुत, बहुत सुंदर इसका शुक्रिया।, शुक्रिया आपका तो बहुत सुंदर धनेंज जी आपने अपने जीवन का सब हमें सुनाया कि किस तरह वो इस शिक्षा के मार्ग में आए सच में परिस्थितियां जीवन में आती है और हमारे जीवन का रुखी बदल देती है लेकिन मानव अगर इन परिस्थितियों में अपने को जीना सिखा ले तो वह हर परिस्थिति को सहज ही क्रॉस कर सकता है और साथी ही देवेंद्र जी ने जो कविता हमें सुनाई कि मन का आज हमारा कितना भटकना हुआ है हम अपने जीवन में भटक ही तो रहे हैं तो दोस्तों विचार कीजिएगा कि किस तरह अपने इस मन को भटकाना हम बंद कर सकते हैं तो चलिए और भी बहुत सुंदर बातें हम देविंदर जी के साथ और पीयूष जी के साथ करेंगे लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक हो जाए जान क्यों लोग प्यार करते हैं जान क्यों वो किसी पिमरते हैं जाने क्यों लोग प्यार करते हैं जान क्यों वो किसी पिमरते हैं जाने क्यों जाने क्यों जाने, क्यों, जाने, क्यों, जाने क्यों,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 जाने क्यों लोग प्यार करते हैं जाने क्यों जाने क्यों जाने क्यों जाने क्यों जाने क्यों, जाने क्यों? You're my only one. कशी क्या चीज है झुकतिया को पता मैं कशी क्या चीज है इश्क की जिल फिर समझिए इश्क की जिले फिर समझिए जिंदगी क्या जी कह न पाए उनसे हाल दिल कवि लल लू हम लो से कह न पाए उनसे हाल दिल खामोशी क्या चीज है और वो समझी नहीं खामोशी क्या चीज है इश्क कीजिए फिर समझी आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा देवेंद्र जी जीवन जी में ऐसे हाँ। तो संघर्ष आते जाते रहते हैं लेकिन कोई एक ऐसे समय के बारे में बताइए जहाँ आपको बहुत मुश्किलें आई थीं मुश्किलें भी आ, कई प्रकार की होती हैं उस तो आ, प्राकृतिक आपदा जैसे होती है बाढ़ आ गया और भूकंप आ गया उसमें घर विनष्ट हो गया तो नए ढंग से जीवन की शुरुआत करनी पड़ती है बिल्कुल ही नए सिरे से या आप आप बाल्यावस्था में हैं और गृहस्थी के तमाम झंझावात हैं, दाल रोटी के संकट हैं और उसमें पिता का साया सिर से उठ जाए गहरा अंधकार चारों तरफ छा चा जाता है तो उस मनुष्य को उस गहरे अंधकार में क्योंकि ये निश्चित है कि छाया अगर है तो धूप का होना लाजिमी है अगर रात है तो रात का बीतना आवश्यक है और सवेरे का होना भी उतना ही आवश्यक है दिन का उजाला भी उतना ही आवश्यक है तो आदमी उस अंधकार को गुजर जाने दे धैर्य का खूंटा न उखड़ने पाए आप उस धैर्य के खूटे में बंधे रहिए और कर्मरत रहिए प्रयत्नरत रहिए आगे बढ़ने का यत्न नहीं छूटना चाहिए तो सारी विपत्तियां बाधाएं अपने आप स्वर में आते और जाते रहते हैं तो मेरे जीवन में भी ऐसा ही एक समय आया था कि पिताजी का साया सर से उठ गया और हम सभी लोग कच्ची उम्र में थे हम पांच भाई चार बहने थे तो उन दिनों फिर वैसा ही गहन अंधकार चारों ओर छाया हुआ दिखाई पड़ता था और ये नहीं समझ में आता था कि क्या करना है क्या करना चाहिए कोई मार्गदर्शक नहीं था कोई सहायक नहीं था मित्र मंडली हमारी बड़ी लंबी चौड़ी थी आपस में हाहा हा ही में तो उसी में से रास्ते निकलते चले गए आज हमारा परिवार पूर्ण रूप से व्यवस्थित है और भाई बहन आनंद प्रकाश सिंह मेरे बड़े भाई है वो उद्घोषक है आकाशवाणी मुंबई में अभी सेवानिवृत्त हुए हैं ममता सिंह छोटी बहन है विविध भारती बोध है पूरा देश उनकी आवाज सुनता है और लगभग सभी भाई बहन अपनी अपने जगह पर व्यवस्थित हो गए हैं तो ये जीवन की सीख मिलती है इतनी भी कठिनाइयां बाधाएं आए उनसे उपराम होने के लिए दो चीजें आवश्यक है धैर्य और प्रयत्न ये दो आधार सूत्र रहे तो इन सूत्रों के सहारे अंधकार को बड़ी आसानी से पार कर सकते हैं तो एक नाटक मैंने लिखा था सडाको, अच्छा, आ, जापान जापान में 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और उसके नागा पर बम गिराया गया था एटम बम गिराया था अमेरिका ने हुँ, हुँ। उसमें अस्पताल में बहुत सारे लोग पीड़ित हुए बहुत सारे लोग मारे गए बहुत सारे लोग उजड़ गए वनस्पतिया उजड़ गई पेड़ पालो उजड़ गए और उसी में एक बच्ची थी सड़ाको बारह वर्ष की थी वह स्कूल में रेस में भाग लेती थी बड़ी उत्साही लड़की उसको एक दिन स्कूल के दौड़ के दौरान ही वह गिर पड़ती है और पता चलता है उसे भी ल्यूकीमिया हो गया ब्लड कैंसर हो गया अब वो अस्पताल में भर्ती हो जाती है और उसके एक दो लोग एक दो सखिया उसकी एक दो सहेलियां हॉस्पिटल में देखने आती हैं और उससे बताती हैं कि सडाको, तुम तुम उदास मत हो, सड़ा को एक हजार पक्षी बना डालो तो ऐसा कहते हैं कि जीवन बड़ा हो जाता है आदमी दीर्घायु हो जाता है तो सड़ाखो बोलती है कि वो मुझे बनाना तो आता नहीं है मैं कैसे बनाऊँ कागज का पक्षी तो उसकी सहेली बना करके दिखाते देखो ये कागज है और मैं ले आकर कागज का अंतराल में उसके मृत्यु पर सड़कों की व्यथा उसकी पीड़ा जन्य संवेदनाओं को तथा उससे शांति के संदेश को अभिव्यक्त करती एक कविता है मैं आप हाँ, सुनाना चाहूंगा स्वागत सड़ाको के मृत्यु पर जिस दिन उसका का देहावसान हुआ था आज भी जापान में शांति दिवस करके वह मनाया जाता है और दिवसों का एक जगह लगाया गया वहीं एक बड़ा सा मेला आज भी लगता है तो वो सड़ाकों बिस्तर पर लेटे लेटे गीत गाती है ओ सुनहले स्वर्ग के सुंदर पखेरु सुनहले स्वर्ग के सुंदर से पक्षियों ओ सुनहरे स्वर्ग के सुंदर सजीले पक्षियों स्वर्ग के स्वर्णिम क्षतिज पर मनुष्यता का आचमन कर हवन करते मंत्र जपते तैरते जाते ओ सुनहरे स्वर्ग के सुंदर सजीले ओ पखेरु आसमां है नील लेकिन आसमां है नील लेकिन क्षितिज पर है लाल गेरू स्वर्ग के स्वर्णिम क्षितिज पर तैरते जाते पखेरु हरा पीला लाल बैंगनी हरा पीला लाल बैंगनी दिन उजले पर काली रजनी श्वेत नीले रंग अनेको रंग बिखरे हैं अनेको इस धरा पर आन देखो दो घड़ी पर पंख बात दिवस इतर छिपी है रात काली दिवस के भीतर छिपी है रात काली फिर सुबह होती बड़ी सुंदर उजाली दुख के हैं सुख भरे से रंग कितने जिंदगी के लाल काले ढंग कितने जीत कितनी जीत कितनी जंग में है हार कितने शांति की रंगीन राहें भार कितने ओ सुनहरे स्वर्ग के सुंदर पखेरु दूर कर दो दुख के बोझिल सुरु स्वर्ग के स्वर्णिम छपीज पर वो तैरते जाते कहा सुंदर पखेरु ले चलो हमको उड़ाकर ले चलो हमको उड़ाकर उस जगह पर हो जहाँ पर जिंदगी के एक ही रंग जिंदगी का एक ही ढंग हो जहाँ पर माता पिता भाई बहन सब एक ही रंग सब सखा हो दोस्त हो सब सखा हो दोस्त हो सद्भाव हो, हो न दुश्मन दुश्मनी कोई नहीं हो अमन का हो आसमा शांति की हो सरजमी हो शांति के पैगाम सुर में गा रहे हो ओ सुनहले स्वर्ग के उज्जवल पखेरु स्वर्ग के स्वर्णिम क्षितिज पर तैरते जाते कहा सुंदर पखेरु इस धरा पर आन देखो रुक सको तो झुक सको तो दो घड़ी भर पंख टेको ओ सुन स्वर्ग के सुंदर पखेरु स्वर्ग के स्वर्णिम क्षति पर वो तैरते जाते कहा सुंदर पखेरु ओ स्वर्ग के सुंदर पके एक छोटी सी लड़की सडाको, hmm. उसको सड़ाकोमिया हो जाता है वो मरते मरते यह बात दुनिया को बता और जता जाती है कि इस युद्ध से किसी का हित नहीं होने वाला है युद्ध में केवल विनाश होना है हम शांति की ओर क्यों नहीं बढ़ते हैं और एक पक्षी को आलम्ब बनाकर उसने अपने छोटे से मन की छोटे से व्यक्तित्व की छोटी सी बात कहने की कोशिश की बहुत बहुत बढ़िया। हमको आपने सुंदर कैरेक्टर के बारे में बताया और की वो याद दिला दी जहाँ पर बम का प्रयोग किया गया। तो बीच में अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं पीयूष जी से गीत सुनते हैं जी जी ने जैसे रोशनी अंधेरे की बात की है तो उसी से कुछ रिलेटेड है बहुत ही सुंदर सा गीत है मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा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 प्यार के मोती लुटाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो ज्योत से ज्योत जगाते चलो ज्योत से ज्योत जगाते चलो प्रेम की गंगा बहते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो बहुत सुंदर बहुत सुंदर वाह तबीयत प्रसन्न कर दी आपने धन्यवाद बहुत अच्छा और ब्रेक जो शब्द है ब्रेक का एकदम सही आपने वो अनुपात प्रसन्न कर दिया जी दोस्तों हमने देविंदर जी से बहुत सुंदर सुंदर प्रेरणादायक बातें भी सुनीं कि कैसे जीवन में परिस्थितियाँ आईं मगर उन्होंने पूरे हौसले के साथ उन परिस्थितियों को पार किया और उन्होंने ये भी बताया कि धैर्य और प्रत्न ये दो बातें अगर हम अपने जीवन में धारण कर लें तो हम सहज ही उन परिस्थितियों को पार कर सकते हैं और साथ ही साथ उन्होंने अपनी कविताओं से भी हमें आनंदित किया और पीयूष जी का भी हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो अपने सुंदर सुंदर गाने हमें सुनाकर हमारी इस कन्वर्सेशन को और सुंदर बना रहे हैं तो चलिए अभी और भी बहुत सी बातें बहुत सी कविताएं और बहुत से सुंदर गाने सुनने बाकी हैं दोस्तों और गानों के बाद फिर हम मुलाकात करेंगे कहने को जश्न बहारा है इश्क ये देख के हैरा है कहने को जश्न बहारा है इश्क ये देख के हैरा है, फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में छुपा है कोई रंज फिजा के चिलमन में सारे सहन नजारे हैं सोग सोग वक्त के धारे हैं और दिल में कोई कोई सी बातें हैं ओ, ओ कैसे कहे क्या है सितम सोचते हैं अब ये हम कोई कैसे कहे वो है या नहीं हमारे करते तो है साथ सफर पास ले फिर भी मगर जैसे मिलते नहीं किसी दरिया के दो किनारे पास है फिर भी पास नहीं हमको ये गमरास नहीं शीशे की एक दीवार है जैसे दरमिया हमने जो था नगमा सुना दिल ने था उसको चुना ये दास्तान हमें वक्त ने कैसे सुनाई हम जो अगल हैं गमगी वो भी उधर खुश तो नहीं मुलाकातों में है जैसे घुल सी गई तन मिलके भी हम मिलते नहीं खिलके भी गुल खिलते नहीं में है बाहर रमेश जी गाँव में रहने का बहुत सालों तक का अनुभव है हमारा और पूरे परिवार का गांव से जुड़े हुए हैं हम जी, जी जी अब तो शहर में रहने के बाद गांव जैसे छूटता जा रहा है लेकिन गांव की गवाई सुगंध अब भी पूरे जी, जी। आत्मा को तरोताजा किए रहती है तो मैं गांव के जीवन पर छोटी छोटी शब्दावलियों से मैं अपनी बात कहने की कोशिश किया है मैंने इस कविता में गांव गांव गांव गांव गांव वाले वाले वाले वाले वाले दिन दिन दिन दिन दिन क्या बात है बड़े बड़े बड़े बड़े सुनहले बड़े रुपहले दिन। बड़े सुनहले बड़े रुपहले दिन। बहुत याद आते हैं अब भी वे बीते पल बिन चिंता के उत्साह भरे से बिन चिंता के उत्साह भरे से वे प्यारे प्यारे दिन उलझन वाले उल्लासों के गठर वाले थे यानी दोनों ही चीज कठरी में बांध करके चलते थे उलझन भी और उल्लास भी धूप छा में गुईया वाले धूप में वाले सुतुही सीप, गुसिया वाले कारे कार्य बदरा वाले गीले गीले चहटा वाले मकई के संग वाले, सूखे गीले मिट्टी वाले चंदुर बनिया टेनी वाले भुजवा और चबेनी वाले कितने ही थे भोले भाले छुआ छुव खेलों वाले भैंसों और तबेले वाले वे प्यारे प्यारे दिन बहुत याद आते हैं अभी अभी वे वे बीते बीते बहुत याद आते हैं वे पलचिन। अमिया और टिकोरे वाले अमिया और टिकोरे वाले महुआ झरते फूलों वाले झरबेरी के कटवा वाले बबुराही के सोटवा वाले बबूल के सोटे मतलब बैलों को मारने वाले डंडे इस तरह के बनते थे तो बबराही के सोटवा वाले बाकी चितवन ओटवा वाले ओट में से कोई लड़की कहीं किसी ओट से झांक रही कोई दुल्हन झांक रही है तो बाकी चितवन ओटवा वाले सरसों अरहर खित वाले खेल कूद कर ऊधम वाले धोती और लंगोटी वाले कहा गए वे गाँव वाले कच पचिया से दिन कहा गए वे गाँव वाले कच पचिया से दिन पढ़ने लिखने बढ़ने वाले पटिया स्लेट और दुध्धी वाले टाट पाट की गद्दी वाले पलथी मार के लिखने वाले करिखा भोरिका मट्टी वाले पटा और दुपट्टी वाले पंडित जी के डंडा वाले लाल टमाटर अंडा वाले पत्ती और सरकंडा वाले चूल्हे वाले हंडा वाले घंटी बजते छुट्टी वाले बबुआ जी की चिट्ठी वाले उजले काले अंधियारे से वे प्यारे प्यारे दिन बहुत याद आते हैं अब वे प्यारे पल निमकौड़ी के छैया वाले निमकौड़ी की छियां वाले हिमालयी ऊंचाई वाले निमकौड़ी की छिया वाले हिमालयी ऊंचाई वाले मिट्टी तेल के ढिबरी वाले झीरी वाले धीरे वाले मंद उजारे दीदा फाड़े मध्यम मध्यम दिखने वाले हाफ हाफ के चढ़ने वाले ऊंचे सपना बुनने वाले हाँफ हाँफ के चढ़ने वाले ऊंचे सपना बुनने वाले उज्जर उज्जर पंखों वाले नया उजाला गढ़ने वाले बबराही के कांटे जैसे नंगे पैरों चुभने वाले कहा गए वे सोन चिड़ैया पंख सजीले वे सुंदर से प्यारे दिन चौबोला नौटंकी वाले नौटंकी आती थी तो लोग चार चार किलोमीटर चले जाते थे और पूरी रात नौटंकी देखा करते थे घर घर में मोबाइल सिनेमा और ये सब हो गए हैं चौबोला नौटोकी वाले बाईस्कोप की घंटी वाले लइया और चबेना वाले बिचवा मेला वाले लड़िया मड़िया खटिया वाले बिन ऐचन की पटिया वाले दूध दही और मथनी वाले सिल बट्टे की चटनी वाले लेडुआ ढूंढी लड्डू वाले लोटवा भर के रसवा वाले मीठे बोल बताशे वाले कोहड़ा खीर सोहारी वाले कहा गए वे गीत सुनाते बन जा रहे इतारे से दिन कहा गए वे गीत सुनाते बन जा रहे से दिन सही गोमती पानी वाले सही एक छोटी नदी है और गोमती गंगा के सहायक नदी के रूप में है हुँ, हुँ, हुँ. सही गोमती पानी वाले नदिया नारे तारे वाले गड़ारी गढ़ी इनारे वाले लेजुरी रसरी पगही वाले छप छप तैराकी वाले छप छप छप तैराकी वाले दुआारे पिछवारे वाले कुकुर और पिलैया वाले उज्जर पन बिलैया वाले जोनरी बजड़ी ऊँखी वाले सावादो कक्सी घराठे वाले देसी पराठे वाले, आँखों नमी चुआने वाले, नमी कहा तुरंत झगड़ लिए तुरंत मान मनोबल बिना बात के खींच खीजाना बिना बात के रीझ रिझाना सासे ढोल मजीरा वाले नक कारे धिकारे वाले सबसे दूर किनारे वाले मड़ई पास इनारे वाले मढ़ा छप्पर गढ़ही वाले दूर तलैया बढ़ई वाले कहा गए वे अनजाने से जाने पहचाने सुंदर सुंदर दिन बिना भीत की छानी वाले भू सौला दालानों वाले बिना भीत की छानी वाले भू सौला दालानों वाले घिरनी चक्री जातों वाले महिलाओं की बातों वाले खितवा कोन बुढ़ाने वाले खुरपी और गणास वाले बेलचा और कुदालों वाले बेलचा और कुदालों वाले गैटा और कटवासे वाले गैया बछरू बकरे वाले लावा खील बताशे वाले ईंट की बकरी ईंट की बकरी ख़ोंडहर वाले बतियाते चौपालों वाले ढेरों शोर मचाने वाले कहा गए वे प्यारे प्यारे दिन पनिहारिन की गगरी वाले पनिहारिन की गगरी वाले मनिहारिन की चूड़ी वाले नीके नयन अनैना वाले बड़के दद्दा लुटवा वाले टूटे दाद सुपारी वाले तीन कोस तक नेवता वाले केला कटहर बढ़हर वाले जामुन पक्का अमहर वाले खरबूजा तरबूजा वाले अलसी मकई सरसों वाले अड़हौल और कनेला वाले जौ चनी और बहुरी वाले कहा गए वे प्यारे प्यारे वे अनियारे तारों से दिन खटिया और मसहरी वाले खटिया और मसहरी वाले बचवा नई की वाले सरसोटा पिपरा वाले झुआ भर के अदहन वाले कंडा ऊपरी वाले, चूल्हा पर के अधन वाले पर के अधान वाले पूरी और कचौड़ी वाले कथरी गुदरी कमरी वाले छुटका दुल्हा गी वाले इखट दुखट चौखट वाले आय सोठरा नैहर वाले बड़की भौजी ताक वाले दिल में हुक उठाने वाले अंध्यारे उजियारे वाले कहा गए वे सात सकारे वे पीर उठाने वाले दिन वे पीर उठाने वाले प्यारे प्यारे दिन तो रमेश जी ये थी जी गाँव की शब्दावली शब्द अवधि भाषा के अवधि भाषा की मिट्टी के हम हैं रहने वाले और अवधि भाषा के ठेठ शब्दों का बहुत सारा प्रयोग किया गया उन्हीं के माध्यम से ग्रामीण जीवन का चित्रण इसमें करने की कोशिश की है जैसे अध्यक्ष शायद बहुत कम लोगों का होगा जब कुकर नहीं था और बड़े बड़े हंडा और फूल के और कसकुट के हंडा बनते थे और उसमें मांझ करके राखी नीचे लेप लगाकर चूल्हे पर उस पर डाला जाता था और दाल या चावल डालने से पहले पानी दस मिनट उसमें पकता था पानी उबलता था उसको तो उस पानी को अधान कहते थे बहुनी जरा सा अधान डाल दे तू हम आई तो फिर दलिये डालब मतलब तुम अदन डाल दो फिर हम आते हैं दाल उसमें डालेंगे पकने के लिए तो ये सब इन सब शब्दों की जो, जो आहट है वो भी गांव की आत्मा को भीतर भी ले आकर खड़ी कर देती है <laughs> देवेंद्र जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे कविताओं का आनंद जो है आपने दिया अभी देवेंद जी ने जो बातें की गांव की और हम लखनऊ में रहते हैं तो बचपन से हम भी यही पैदा हुए बड़े हुए तो अवधी भाषा की जो बातें कर रहे थे देवेंद जी उससे हमारा भी थोड़ा बहुत तारफ रहा है और अच्छा। थोड़ा बहुत उर्दू से भी यहाँ पे लखनऊ नवाबों का शहर है तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे एक जगजीत सिंह जी की गजल याद आ गई काफी पुरानी है और काफी प्रसिद्ध भी है तो एक कोशिश करता हूं मैं अगर आप कहें तो स्वागत जी ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो वले छीन लो मुझसे मेरी जवानी मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन वो कागज़ की कश्ती वो बारिश का पानी वो कागज़ की कश्ती वो बारिश का पानी मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी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 वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो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 बहुत बढ़िया बहुत आ, अभी को मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा। वो बहुत बहुत बहुत प्यारी गजल है बहुत है बहुत है ही अपीलिंग वो वो बारिश का पानी कागज की कश्ती तो, <laughs> और उसके साथ में मैं एक और बात पूछना चाहूंगा वर्तमान में जो शिक्षा की पद्धति है और पूर्व शिक्षा पद्धति में क्या अंतर आप महसूस कर रहे हैं और उस अंतर को कैसे बदला जा सकता है और बदलने की जरूरत है। देखिए तो अपनी बात कहने का इस पर एक मैं बालोपयोगी एक छोटी सी कविता में सुनाना चाहूंगा और फिर उसके बाद अपनी बात कहूंगा तो आसान हो जाएगी स्कूल में छुट्टिया होती है और एक बार एक संत महात्मा को हमने किसी कार्यक्रम में अपने यहाँ बुलाया था बहुत प्रसिद्ध संत थे देवरो बाबा का नाम आप लोगों ने सुना होगा तो वो आए थे और बड़ा विराट कार्यक्रम था हजारों का पब्लिक ड्यूटी थी और लगभग हमारे बच्चे भी बहुत सारे थे तो उसमें जब कार्यक्रम उन्होंने खत्म हुआ तो स्वयं समापन की घोषणा भी कर डाली की बच्चों अब कार्यक्रम समाप्त हो रहा है और कल की छुट्टी और तुम लोग छुट्टी से पहले ये लड्डू खा करके जाना तो उन्होंने अपने हाथ से से बांटे और तमाम तो लोगों तो बताया कि, बच्चों को छुट्टी बहुत प्रिय होती है चाहे स्कूल में उनके प्रिंसिपल ही मर जाए और स्कूल जाए तो कहो आज शोकावर का इस <laughs> इसमें भी वो प्रसन्न हो जाते हैं तो इस बात को उन्होंने देवरा बाबा ने कहा कि वो बच्चों में नारायण है और वो सोचते हैं कि चलो इनको इस संसार से मुक्ति तो मिली और इस बात से वो प्रसन्न हो जाते हैं बहुत सुंदर बात उन्होंने तो, <laughs> तो छुट्टी पर बच्चे कैसे प्रसन्न होते हैं ग्रीष्म होता है या जब गर्मी लंबी छुट्टियां होती है mm -hmm. तो छोटे बच्चे क्या अनुभव करते हैं हो गई छुट्टी खुश है मन घंटी बोली टन टन टन हो गई छुट्टी खुश है मन घंटी बोली टन टन टन पेन पेंसिल और रबर कटर बहुत हो गया खटर पटर पेन पेंसिल और रबर कटर बहुत हो गया खटर पटर भरी याद हो गए सारे पाठ से अस अक्षर आए अस्या तक अक्षर आए उन अक्षर से शब्द बनाए आड़ी तिरछी मात्राओं से बन गई ढेरों बन गई ढेरों परी कथाएं आड़ी मात्राओं से बन गई परी कथाए शब्द वाक्य संवाद हुए तो खट्टे मीठे याद हुए तो सुंदर कविता गीत गीत कहानी, कहानी, सुंदर कविता गीत कहानी, चित्र कथाएं रही सुहानी कुछ दादी की कुछ नानी की सुंदर सुंदर नई पुरानी सीखा हमने लिखना पढ़ना सीखा हमने लिखना पढ़ना सुनकर लिखना लिखकर पढ़ना पढ़ना लिखना, लिखना और समझना समझ समझकर आगे बढ़ना ऊपर उठना ऊंचे चढ़ना अगली सीढ़ी अगली सीढ़ी पर चढ़ जाना मन नटखट था शैतानी की, था शैतानी की की की मन नटखट था जब जी चाहा टीचर जी का डंडा क्या था वह तो केवल हथकंडा था टीचर जी को अब पहचाना उन्होंने हमको कितना माना अपने दिल का प्यार दिया ज्ञान भरा उपहार दिया मंदिर जैसा विद्यालय है सचमुच शिक्षा का आलय है लंबी छुट्टी अब मन भाए सैर सपाटों के दिन आए बीत गया ये साल पुराना जितना सीखा उसे बढ़ाना बड़ी परीक्षा हुई खत्म आया छुट्टी का घंटी बोली टन टन टन हो गई छुट्टी खुश है मन हवा चल पड़ी सन सन सन नए स्वप्न मन हुआ मगन हो गई छुट्टी खुश है मन धन्यवाद बच्चों के भीतर ये विद्यालय जाना इसका बड़ा उमंग होता है और फिर छुट्टी का हो जाना इसके पीछे भी बड़ा उत्साह होता है ये दो बातें बच्चों में एक साथ आती और जाती है अगर दो चार दिन से ज्यादा छुट्टी जैसे इस समय कोरोना आ, संकट के कारण विद्यालय बच्चों का आवागमन नहीं हो पा रहा है तो बच्चों के फोन यानी इंटरमीडिएट के बड़े बड़े विद्यार्थी जो देखने में हमसे कद में बड़े लंबे हो गए हैं लड़कियां हमसे बहुत लंबी हो गई हैं, वो सब कहते हैं सर जी सर स्कूल कब खुलेंगे बहुत बोरियत होती है, हम ऐसे ही स्कूल आ जा रहे हैं ऐसे आके हम बैठे रहेंगे मतलब मना करने पर भी 10-15 बच्चे एक एक क्लास में आ ही जाते हैं और उनको एक दो पीरियड लेकर के वापस करना पड़ता है तो उनको विद्यालय आने का मन और विद्यालय से छुट्टी होकर भागने का मन इन दो बातों के माध्यम से मैं प्राचीन शिक्षा और आधुनिक शिक्षा के बीच की कड़ी को जोड़ना चाहता हूँ या बीच की कड़ी को स्पष्ट करना चाहूंगा कि आज की शिक्षा टीचर क्लास में गए और एज ए कंप्यूटर लेक्चर देकर चले आए और बाद में वह सिगरेट फूकते हुए छात्रों के साथ दोस्ती संबंधों के में बतियाते हुए चले जा रहे हैं यानी शिक्षक का जो आदर्श हमारे यहाँ गुरुकुल पद्धति में था इसको कई प्राइवेट संस्थाओं ने अभी भी जागृत किया हुआ है जैसे विद्या भारती की शिशु मंदिर योजना विद्या मंदिर योजना का मैं नाम लेना चाहूंगा इन लोगों ने अभी हमारे प्राचीन गुरुकुल पद्धति की जो संस्कार हैं उन संस्कारों को लेकर शिक्षा आधुनिक शिक्षा से सामंजस्य बिठा करके आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं किंतु आधुनिक शिक्षा में यह जो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच मर्यादा है इसका पट जाना इसमें दोस्ती का समावेश हो जाना मुझे लगता है कि यह शिक्षा के लिए उपयोगी नहीं है बहुत देर तक स्थायी रहने वाली नहीं है इसके बड़े व्यापक दुष्परिणाम आने लगे हैं अभी से और प्राचीन शिक्षा पद्धति में जो गुरु के प्रति आस्था थी जो विद्यालय के प्रति आस्था थी बच्चे जा करके कहते थे नहीं गुरुजी ने ऐसा कहा है बच्चे जिद करते थे माता पिता के सामने गुरुजी ने ऐसा कहा है करने के लिए मैं ऐसा ही करूँगा आपके कहने से नहीं मानूंगा वो माता पिता की बात तक को ये कह करके टाल जाते थे गुरुजी ने ऐसा कहा है वह एक तो पद्धति अब खत विलुप्त हो चली है फिर आधुनिक शिक्षा जो अभी नई शिक्षा नीति आई है इसमें इन चीजों को पार्टने का कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रयास मुझे देखने को मिलता है। है? देखिए तक सफल हो पाता है। ये जी मेरे अपने विचार थे। तो बहुत सुंदर देवेंद्र जी आपने अपने शब्दों से जो हमें और हमारे लिस्नर्स को जागृत किया है कि प्राचीन और आधुनिक शिक्षा में क्या अंतर हो गया है पहले शिक्षक की बात को महत्व दिया जाता था और बच्चे अपने शिक्षक की बातों को बहुत दिल से स्वीकार करके अपने जीवन में उसे लागू करते थे पर आज शिक्षक और बच्चों के बीच की मर्यादा ही समाप्त होती जा रही है तो ये बहुत सोचने का विषय है कि कैसे हम एक टीचर और स्टूडेंट की मर्यादा को बरकरार रखें तो चलिए दोस्तों आप इस विषय पर विचार कीजिएगा लेकिन अभी एक ब्रेक ले लेते हैं गाएगी ये जमी एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी गा आसमां गाएगी ये जमी मैंने सोचा न था The heart. रात है या सितारों की बारात है एक दिन दिल की राहों में अपने लिए जल उठेंगे मोहब्बत दिए मैंने सोचा न था कि एक दिन जिंदगी इतनी होगी हसी जो ये गां मैंने सोचना so था कविता कहिए और सुना दी जाए या तो पीयूष जी अपना गीत मैं कविता है सुना देता हूं। एक प्रेम पर मैं एक कविता सुनाना प्रेम एक अछूता विषय रह गया किससे हृदय की बात कह लें किस हृदय की बात कह लें ओ प्रिय किससे हृदय की बात कह लें या कि खामोश हो चुपचाप सहले क्यों भली सी चांदनी इतरा उठी है ज्योति ति जानो देख मुस्का उठी है नील नव से हैं बरसते मोतियों के कण चमकते ओस कण हैं पर टिक रहे जाते मचलते। आज संध्या चमकतेगिनी फिर गा उठी है आज संध्या रागिनी फिर गा उठी है जिंदगी में लय मनोहर भा उठी है इसी की दूसरी कड़ी है प्रकृति सुंदरी अमल धवल गिरिराज सुशोभित मन ही मन मन माती हूँ गीत नए मैं मैं गाती हूं। प्रीत नया मैं पाती हूं। प्रकृति स्वयं एक तरुणी बन करके बोल उठी है। किशोर तरुणाई आई।, आई।, आई मन मयूर लेता अंगड़ाई मन उपवन में महके अमराई महकी हवा झूम बौराई अपने भीतर एक ठगा सा अपने भीतर एक ठगा सा भाव नया मैं पाती हूँ गीत नया मैं गाती हूँ गीत, गीत नया मैं गाती हूँ प्रीत नया मैं पाती हूँ आम्र कुंज की सुरभित छाया अलियों ने नवगान सुनाया वहीं कहीं से कोकिल ने भी कुटुक माधुरी तान सुनाया किस लय कोपल का आलिंगन किस लय कोपल का आलिंगन भाव मदिर मन में पाती हूँ गीत नए मैं गाती हूँ प्रीत नई मैं पाती हूँ हवा फागुनी हवा फागुनी भी बौराई शीतल मंद पवन शीतलाई अंग में विकल उमंग अलसाई अंग में विकल उमंग अलसाई लता विटप को छू शर्माई गंध मंद आकुल होती हूँ पिया मिलन व्याकुल होती हूँ गीत नए मैं गाती हूँ प्रीत नई मैं पाती हूँ प्रीत नई मैं पाती हूँ बहुत सुंदर देवेंद्र जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है देवेंद्र जी ने बहुत ही सुंदर प्रेम पर कविता सुनाई और कविताओं का जो है गांव वाली बात भी उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से बताई और एक छुट्टी वाली कविता बड़ी अच्छी लगी पीयूष जी ने भी बहुत सुंदर गीत आपको सुनाया आशा आज के इस प्रोग्राम में आपने काफी आनंद उठाया है और साथ ही साथ और शिक्षा मनोरंजन और फिर ज्ञानवर्धन की ये बातें आप सभी से हो रही थी और आशा करता हूँ आप सभी प्यारे प्यारे मैसेजेस भी लिख के भेजते हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है तो चलिए फिर कल मिलेंगे केके -के पांडे जी से उनसे भी कुछ खास बातें करेंगे और उनकी कविताओं का भी आनंद उठाएंगे आज के लिए बस इतना ही फिर से एक बार देवेंद्र जी एंड पीयूष जी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ मंगल कामनाएँ चंद्रकालियों के साथ बहुत सुंदर बहुत सुंदर देवेंद्र जी आपकी ये कविताएं इतनी सुंदर लग रही हैं कि दिल करता है कि सुनते ही जाए पर समय को देखते हुए हमें आज एपिसोड यहीं समाप्त करना होगा लेकिन आपकी इतनी सुंदर प्रेरणादायक कविताओं से और बातों से आशा करते हैं कि हमारे लिस्नर्स ने बहुत एंजॉय किया होगा साथ ही साथ हम अपने पीयूष जी का और रमेश जी का भी हम दिल से शुक्रिया अदा करते हुए इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं और फिर से हम मुलाकात करेंगे एक नए विषय और नई मुलाकातों के साथ तो चलिए खुश रहें मुस्कुराते रहें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 dia mohabbat नहीं तेरे बिन यार और कितने या नहीं आता है सीने में जब-जब भरती हूँ तेरे देखे गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ हवा के जैसे चढ़ता है तू तो मेरे तो जैसे हूँ